ओम सहना बहनौ भुन सह वी कर्वा तेजस्विना तेजस्वीनाधीतमस्त मिषा वह ओ शांति शांति शांति, शांति अनुवाद की पांचवी कक्षा आज सातवां अभ्यास चलेगा इसमें जो इधर वाले पृष्ठ पर शब्द आ रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग दिए हैं प्रारंभ में जिसमें पहला शब्द है अजा बकरी को बोलते हैं और वसुधा जो वसु को धारण करती है सारे जीवन के आवश्यक तत्वों को जिनसे हम वसते हैं उनको धारण करने वाली वसुधा अर्थात ये पृथ्वी भूमि सुधा अमृत को कहेंगे और जटा ऐसे ही क्षमा तो इन सब शब्दों के रूप इन्होंने तो रमा शब्द दिया है आप लता को याद कर सकते हैं लता के समान चलेंगे और सबको चला चला के देखना अभ्यास भी करना चाहिए आगे तंडुल शब्द है ये पुलिंग का है अकारांत इसके बालक के समान चलेंगे चावल को बोलते हैं जैसे उस दिन बात चल रही थी कि ओदन और तंडुल तो ओदन तो हो गया पका हुआ चावल तंडुल हो गया बिना पक्का होगा तड़ी आघाते धान का आघात करते हैं ना कूटते हैं उसको उसका ताड़न करते हैं ना उससे निकलता है तंडुल और वो है उन्दी के लिए दने उदन। वो गीला होके पकता है अब शब्द ही देखो कितना स्पष्ट अर्थ बता देते हैं अपनी वस्तु का अपने वाच्य का अगला शब्द है दुग्ध ये नपुंसक लिंग में आएगा दुह प्रपूरणे तातु से बनता है दुग्ध शब्द निष्ठा प्रत्यय करके तो दुग्ध किसे कहते हैं जो दोह लिया गया है निष्ठा प्रत्यय होता है ना भूतकाल में जो दोह लिया गया वो दुग्ध है। शतम्, शत शब्द संख्या वाचक है ये और ये नपु सकलिंग में ही आता है संख्या बोलनी होगी तब भी हम शतम् एक वचन ही बोलेंगे अगर शते बोलेंगे तो क्या अर्थ होगा उसका दो सौ शतानी दो से अधिक कई सैकड़ा हो गए और रुपए को भी सौ रुपये तो क्या बनेगी संस्कृति इसकी सौ रुपये की हम्म हाँ यानी कि शतम तो एक वचन ही है बोलना पड़ेगा और रुप्यारी या रुपये काणी इसमें बहुवचन आएगा और शतानी रुपये काणी बोलेंगे तो हो जाएंगे फिर सैकड़ों रुपए है ना और श रुपये काणी बोलेंगे तो दो सौ रुपये आगे धातु है भ्रम तो भ्रम धातु यह घूमने अर्थ में आती है और इसके रूप दो प्रकार से चलते हैं चार लकारों में क्योंकि दिवादिभ्य श्यन जो श्यन प्रत्यय करता है सूत्र चार लकारों में तो उसके आगे सूत्र है वा भ्राश भ्लास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लश तो ये धातु है भ्रमु अनावस्था तो इन धातुओं से श्यन प्रत्यय विकल्प करके होता है जब श्यन प्रत्यय करेंगे तो, तो बनेगा भ्राम्यति हम्म क्योंकि तो वहां पर भ्रम धातु को श्यन प्रत्यय पर रहते दीर हो जाएगा और जब श्यन नहीं करेंगे तो शप होगा शप करेंगे तो भ्रमति भ्रमतः भ्रमंति इस तरह से दो प्रकार से रूप चलते हैं इसके हाँ ये विशेष नियम जो होते हैं चार लकारों के लिए ही होते हैं लट लोट लंग विधलिंग चार लकारों से तात्पर्य होता है शित लकार। और ये चर्चाएं कई बार हो चुकी हैं व्याकरण की कक्षा में चार लकारों से तात्पर्य शीतलकार शीत कह लो या यूं कह लो कि सार्व धातुक लकार क्योंकि तिंग शीत सार्व और जो छह लकार होते हैं वो है अर्ध धातु लकार उनके नियम अलग होते तो ये भ्रम का हो गया घूमना अर्थ ऐसी रूह धातु है ये ये चढ़ने अर्थ में आती है इसमें आंग उपसर्ग भी साथ में लगा करके प्रयोग करते हैं आरोहती चढ़ता है तो ये धातु तो वैसे है इसका अर्थ रूह बीज जनमनी प्रादुर्भाव जब बीज कोई उत्पन्न होता है अंकुर के रूप में निकलता है तो आरोहती ऐसे करके बोलते हैं या कोई ऊपर चढ़ रहा है अब वो भी तो बीज भी तो ऊपर ही चढ़ता है करके पृथ्वी तो में अंदर है ऊपर को आ रहा है निकल करके अर्थ वही निकल रहा है और एक कोई कोई पर्वत पर चढ़ रहा है छत पर चढ़ रहा है ऊपर को चढ़ रहा है तो वहां भी इसी का प्रयोग करेंगे त्यज धातु ये छोड़ने अर्थ में आती है तो त्यजती त्यजत त्यजंती ऐसे करके बोलेंगे। रहने अर्थ में आएगी वैसवी धातु में दो हैं, एक वस निवासे भी है एक वस आच्छा भी है लेकिन यहाँ वश निवासे धातु का वसती वसत वसंती प्रापणे नयति नयत नयंती ना को न हो जाता है, धातु तुणी तो है सूत्र से नकार को अणकार होकर के नयति नयता नयंती रूप चलेंगे तो प्राप्णे और हरी भी ऐसा ही है उसका भी अर्थ यही निकलता है हृ हरणे तो हरी इसका गुण होकर के हरति हरतः हरंति इस तरह से रूप चलाएंगे कृष कृष आती है ये जो खेतों की जुताई होती है या खोद रहे हैं किसी स्थान के लिए अथवा किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो उसमें आंग उपसर्ग भी लगा देते हैं आकर्षति आकर्षण तो करषति करषतः करषंती वह धातु भी ऐसी ही है जैसे एणी प्रापणे है ऐसी वह प्रापणे तो इसका भी अर्थ वही वाला ले जाना लेकिन ले जाने का तात्पर्य यहां पर ले तो जा रहे हैं लेकिन परंतु उसको अपने ऊपर ले करके यानी कि ढोना हो जाता है भार ढोना तो वह ती वहत वह इसीलिए वधू को वधू कहते हैं उसको वर लाता है तो ढोकर ढोकर के, ला, के लाता है तो ले जाता है वह धातु से बनता है और दुह धातु ये दुह प्रपूरणे जिससे अभी कहा था मैंने दुग्ध शब्द बनता है ये है अदादिगण की अदादिगण की है तो चार लकारों में शब्द तो रहेगा नहीं गुण हो जाएगा तो दुग्धि आगे दुग्ध दुहंती अब दुग्ध ये मत समझ लेना कि दुग्ध शब्द का प्रथमा का एक वचन है क्योंकि ये तो नपलिंग का शब्द है याच धातु याचरी याचियायाम ये आत्मनिपद में आएगी तो याचते चते याचन्ते याच और दडी धातु है तो नुमागम होकर के दंड बन जाएगा अनुबंध लोभ होकर के और ये है उसकी तो चिरादिकण में आनी चाहिए दंडयती दंडयत दंडयती चिरादिगण की है, तो चिरादिगण में निष्प्रत्यय हो जाएगा तो दंडयती दंडयत दंडयंती और रुद्धातु ये रुद्रादिगण की है इसमें स्नम प्रत्यय हो जाएगा चार लकारों में तो ऋण्धि आगे रुन्ध हैं दंड दिया दंड है ना हाँ तो ठीक है नमागम वो पहले से ही पढ़ा हुआ है उसमें और ऋणिच होकर करके दंडी बन जाएगा उसके बाद दंड यदि इस तरह से चलाएंगे और आगे है ची चे चया स्वादिगण की है इसमें कई गणों की आ रही हैं अलग अलग तो इसमें कौन सा होगा चार लकारो में विकरण सुनु तो सुनोती नहीं चिनोती चिन्होत चिन्हती और ब्रू धातु है ये आदादिगण की ठीक है तो यहां भी चार लकारो में शब्द तो नहीं होगा लेकिन ईट आगम हो जाता है जहां पित सारुधातुक आएगा वहां तो तीन ही स्थानों पर तो आएगा तिप में, तो गुण अबादेश होकर ब्रवीति ब्रूत ब्रूथ, ब्रुवंती ब्रुथ और चार लकारों में तो ये ब्रू रहेगा अन्य छह लकारों में इसके स्थान में वचि आदेश, ही। में आदेश तो। जहां जहां हो जाएगा ब्रुवो वचिही जहा जहां भी आठ धातु प्रत्यय आएंगे सब जगह हो जाएगा विवक क्षति बनेगा कहीं बुब्रु क्षति बनाने लोगों। अच्छा, तो तो ऑप्शन में गलत दिया उन्होंने उन्होंने देना चाहिए बुब्रू क्षति अगर बनाए भी हम तो नियमानुसार क्या बनना चाहिए वो देखना है तो नियमानुसार तो बुब्रु शि बनना चाहिए था तो विवक क्षति शास। शासु अनुशिष्ट जिससे शिष्य शब्द बनता है शासन तो ये भी अदादिगण की है आत्मने में आती है शास्ते शासाते शासते। और मथ धातु ये मथने अर्थ में आएगी तो इसका मथती मथत मथ नहीं ये तो उसकी है क्रियादि गण किया मथनाती मथनाती मथनीत मथनती ऐसे रूप चलेंगे शास्त्र धातु परस्वीप में भी आती है शास्त्री तब तो वो स्मृति का श्लोक है दंड शास्त्री है बोल से ना हम्म हम्म हम्म दंड शास्ति प्रजा सर्वा दंड एविक्षति दंड विदुर जंड विदुर्बु ही धर्म हो गया और अंत में धातु है इसमें सब धातु काफी आ गई है अंत में है मुश धातु ये भी क्रियादिगण की है ये मूषक चूआ बनता है इसी से मूषक जो चुरा लेता है <coughs> तो मुष्णाति मुषणीता मुष्णती तो इसमें रूप काफी याद करने हैं आपको आकारांत शब्दों के तो याद होंगे ही और दूसरा इसमें लिरिट लकार का ये प्रयोग करेंगे तो लिरिट में ये रूप तो याद करने ही हैं लेकिन ये जो विकरण आते हैं चार लकारों वाले वो तो इसमें प्रयोग में नहीं आ पाएंगे हाँ लिरिट के अतिरिक्त अन्य लकारों में उनका प्रयोग होगा तो लिरिट लकार में श्य प्रत्यय आ जाता है श्यातासी लिर जैसे पठध धातु का चलाएंगे तो पठिष्यति पठिष्यंती है, है, के समान। गम धातु का है लिख धातु से लेखीष्य अब वैसे बनता है लिखती लिखत लिखंती और यहाँ है लेखिष्यती यहां गुण हो गया क्यों आया अंतर ये चुका मी लट लकार में लिखती और लिट लकार में लेखिषति यहाँ गुण कैसे हो गया वहाँ गुण क्यों नहीं हुआ तो आर्धातुक प्रत्यय क्या गुण में बाधा पहुँचाता है नहीं सार धातुक में तो फिर तो वो जाएगा तो सारधातुक में गुण नहीं होता क्या तो ये जो भेदक शब्द बोले जा रहे हैं सार्धातुक या आर्धातुक ये गुण के भेदक कहा दोनों ही गुण कराते हैं ये ये अंतर कैसे ला पाएंगे ये क्रिया उदादि की है सत्यय आएगा और श प्रत्यय पित नहीं है इसलिए वो अंगित रहेगा तो कैसे गुण हो जाएगा लेखाती में और लेखी क्षति में श है नहीं यहां तो श्या है और श्या प्रत्यय है नहीं इसलिए सारा नहीं है इसलिए नहीं है तो हो जाएगा गुण तो हसीष्यति आगमिष्यति रक्ष धातु से रक्षिष्यति वदिष्यति पतिष्यति स्मृति में गुण होकर के स्मरिष्यति कृषि करीष्यति और अस धातु का जब रूप चलाएंगे तो चार लकारों में तो अस रहेगा लेकिन अन्य लकारों में भू आदेश हो जाता है अस्ते भू से तो लिरट में अस धातु का भी भविष्यति बनेगा भू धातु का भी भविष्यति बनेगा चुर गण की है तो चोरयिष्यति चिंतकार चिति स्मृत्याम चिंत्य कथ कत से कथयति भक्ष से भक्ष्यति और ईष ईष धातु वैसे बनता इच्छति लेकिन लिरट में बनेगा एशिष्यति ये शिष्यतः ये खाद का खादिष्यति धाव धातु का धावगति शुद्धो धाविष्य क्रीड्र विहारे क्रीडिष्यति वैसे चल धातु से चलिष्यति और भ्रम धातु वैसे बनेगा भ्राम्यति और भ्रमति लेकिन यहाँ बनेगा भ्रमिष्यति ये सब धातुएँ जो आज के इसमें आई हैं ये प्राय करके सेठ धातुएँ हैं इनमें है। इन डागम सब हो रहा है हरी से हरिष्यति क्री तो नहीं है सेठ क्री का करी जो बनता है ये सेठ धातु नहीं है लेकिन यहां इडागम करने के लिए सूत्र अतिरिक्त पाणिनी ने बनाया है हो से उत्तर सिया को इडागम करने के लिए ऐसी हिरी में भी होगा फिर क्योंकि हिरी भी अनिट है लेकिन सिया में इडागम हो जाएगा रिकारंत होने से ऐसे स्मृति में भी स्मरी क्री और हिरी ये तीनों अनेट हैं। बाकी सेठ हैं, जल धातु से ज्वलिषति चर से चरषती और वृष वर्षा होना वर्षिषति अब जो इसमें अनेट धातुएं हैं पीछे से अब तक जो आ चुकी हैं और यहां भी कोई यदि आ रही है तो उनके जब रूप चलाएंगे तो वहां लिट लकार में इडागम नहीं होगा जैसे पच धातु है और अनिट और सेठ की पहचान कैसे होती है यदि हमें लुट लकार का रूप याद है तो ये निरपवाद है क्योंकि यदि हम लिट लकार को देखेंगे तो लिट लकार में तो कहीं कहीं वे विचार हो जाएगा संदेह हो जाएगा जैसे क्री में और हीर में हो गया संदेह लेकिन लुट लकार में इनका भी रूप ऐसे ही बनेगा करता हड़ता स्मरता तो वास्तविक पहचान लुट लकार के रूप से होती है हमें अगर वहां इडागम नहीं हो रहा है तो धातु अनिट है तो पच का बनता है लुट लकार में पक्ता इसलिए यहां बनेगा लिट में पक्ष्यति वैसे बनता है पचती पचतः पचन्ति लट में ऐसे ही नम धातु का नंस्यती नंस्यत नंस्यंती अनुस्वार हो जाएगा मकार को पदांत से झली और दृश अब वैसे तो इसको चार लकारों में पश्य आदेश हो जाता है लेकिन यहा ही रहेगा और दृश्य में जो री है इसके आगे र, रम आगम हो जाता है इसको हम्म इसके ऊपर भ्रष्टोरो मंत्रस्य नहीं ये, इसमें। ये तो दूसरा है ध्यान सूत्र के आगे तो री के आगे री री को ही होगा हाँ? चलो फिर देख के बताएंगे तो इस तरह से यहां बनेगा दृष्ट धातु का द्रक्षति अम अम होता है रम नहीं अम तो अम होने से जो री है इसको हो जाता है फिर एकोण चीज से यण आदेश तो द्रि का बन जाता है द्र झल्य और दृश्य दो धातुओं के लिए है सूत्रीय और झली अकित अकित झल प्रत्यय पर हो झलादि तो अम आगम अमित होने से अंतिम मच यानी गिरी के आगे आएगा और यानादेश हो जाएगा तो द्रक्षति और सद्धातु का वैसे इसका चार लकारों में सीधा आदेश हो जाता है लेकिन यहाँ पर सद ही रहेगा तो सत्यति बैठेगा सत्यतः सत्यंति स्था का स्थास्यति वैसे इसको तिष्ट आदेश होता है पाक उपिप होता है लेकिन यहाँ पास्यति घाको जिघ्र होता है यहाँ घ्रास्यति और जी का जेष्यति केवल गुण होना है बस और तुद ये तुदादिगण की पहली ही धातु है वैसे बनेगा तुदति तो दतः लेकिन यहाँ गुण हो जाएगा तोत्स्यति और आगे है स्पृश अब यहां विकल्प है जैसे भी मैंने सूत्र बोला के के नाम श्री झलमी लेकिन इसके अगला सूत्र क्योंकि इसने दो धातुएं ली ना सृज और दृश्य तो इससे आगे सूत्र है अनुदात चर्दुप्यान तरस्याम अनुदात च अन्य तरस्याम धातु कैसी होनी चाहिए अनुदात अर्थात अनिट और रिदुपधस्यकार उपधा वाली हो तो ऐसी ही है ये स्पृश तो ऐसी धातुओं को अन्य विकल्प करके ऊपर से वही झली अकिती आ रहा है इनको विकल्प करके अमागम होता है तो जब अमागम हो जाएगा तो रूप बनेगा स्पर्शी और नहीं होगा तो नहीं इन्होंने तो नहीं दिया है बता रहा हूं मैं फिर क्या बनेगा गुण हो जाएगा स्पर्शति सुकामा जी पकड़ में आ रहा है कि नहीं आप ये पन्ना पलटती रहती है फिर बातें सारी निकल जाती हैं कहीं कलम चलती रहती है आपकी तो क्षति और स्प्रक्षति दो तरह से रूप बनेंगे और प्रच्छातु इसमें संप्रसारण हो जाता है चार लकारों में तो लेकिन यहां ऐसे ही रहेगा तो प्रक्षति अब इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है क्योंकि प्रच्छ है और आगे स् है अब सिद्धि करेंगे तो में समय निकल जाएगा फिर चलो संक्षेप बताया तो मूर्धन्य अब बन गया प्रश, प्रश। उधर होता है तो शह के स्थान में ककार अब इधर हो गया प्रक और प्रक हो गया तो फिर प्रक प्रक हो गया तो इण को हो, कवर को से उत्तर प्रत्यय के सकार को सकार आदेश पड़ते हो तो कवर शामिल के कैसे लिखेंगे यही तो हो गया प्रक्षति रूह धातु में भी यही प्रक्रिया होनी है रूहस्य गुण हो गया रोह और फिर हो से हा को और छड़ो कैसी फिर लग गया फिर आदेश हो रोक्षति चढ़ेगा त्यज में त्यक्ष भी प्रक्रिया वही है लेकिन यहां त्यज के जाडा नहीं भी नहीं लगेगा वृष्य वृष्य भी नहीं लगेगा यहाँ चौकू लग जाएगा कबर को तो यहां भी कर दिया उसने कबर को ही फिर वैसे ही काम होना है और वस सकार को तकार हो जाएगा वस और दो सकार हो गए ना तो सह सी आर्ध धातु के पहले वाले को सकार हो जाएगा नी धातु का गुण हो होकर ने कृष्का कर्यति और वह धातु में होड़ा लग करके वक्षति धोएगा और दह धातु में भी ऐसे ही होना है लेकिन यहां एक काम और हो जाएगा कि द को भी ध हो जाएगा हम्म तो एकाचो बशो भश तो धक्ति दूध निकालेगा यानी कि दोहेगा धक्ष्यति और तप तपसंतापे संतापे तपस्यति और गई के आई को आदेश हो जाएगा तो गास्यति ठीक है आज रूप कई आ गए हैं इसमें तो इनका अभ्यास करना आगे दिया इन्होंने के नी आदि के रूप लट लकार में तो वो तो पीछे भी आ चुके हैं नयति हरति कर्शति वहति इत्यादि चलेंगे और दो धातु क्योंकि अदादी गण की है तो दोगी याच धातु आत्मी पता है याचते है दंडयति रुणधि चिन्होति ब्रवीति शास्ति, मथनाती मुष्णाति ये सब बताई दिए थे पहले मैंने अब इनमें कुछ धातुएं द्विकर्मक दी हैं, तो द्विकर्मक धातुओं में दो दो कर्म आते हैं वाक्य जब बनाते हैं तो और दोनों ही कर्मों में द्वितीय अभिव्यक्ति हो जाती है तो एक कर्म में द्वितीय अभिव्यक्ति होती है कर्मणी द्वितीय से दूसरे कर्म में द्वितीय अभिव्यक्ति किस होती है दो कर्म होते हैं एक प्रधान कर्म एक सामान्य कर्म जैसे राजा से धन मांगता है प्रधान कर्म कौन सा है इसमें जो चीज मांगी जा रही है धन और राजा अब प्रधान कर्म हो गया हम्म तो कर्म संज्ञा तो दोनों की होगी और कर्म संज्ञा दोनों की होगी तो कर्म द्वितिया ही करेगा द्वितिया लेकिन कर्म संज्ञा दोनों की करने के लिए से तमम कर्म ये तो दोनों की नहीं कर पाएगा तो एक ही कर पाएगा जो ईप्सितम है उसको राजा चाहिए कि धन चाहिए तो धन क्या हो गया ईप्सित उसी के आगे सूत्र क्या है कर्तरीप से तम कर्म तथा उपतम चानीपितम ये तो वहां आता है कि मार्ग में जा रहे हैं और पैर से कहीं ये पत्थर हटा दिया कहीं कुछ कर दिया कहीं किसी कहीं हाथ से छू लिया किसी पेड़ की शाखा को कहीं कुछ कर लिया ये कोई थोड़े ही हैं इनको भी कर्म बना दिया गया फिर उसके आगे अकथित अंश ये लगता है जो अकथित कर्म है जिसको क्रिया भी नहीं करी कोई भी नहीं कर रहा है तो राजा यहाँ हो गया अकथित उसकी भी कर्म संज्ञा तो कर्म संज्ञा कर दी गई ना इसलिए कारक बना दिया गया उसको तभी तो कहा द्विकर्मक कर्म शब्द आ रहा है द्विकर्मक में तो वो धातुएं एक कार्य है आप लोग याद होगा प्रचि माचरितम कविना तो इसमें गिनी वही इन्होंने पढ़ हैं ये याच उसी क्रम से देखें अगर कार्य काम से तो दुहयाच रुद प्रछ भिक्ष। भिक्ष नहीं दिए इन्होंने रुद्धि प्रच्छि भिक्षी, भिक्षी रह गई इसमें चियाम आ चीया गई आ गई ब्रुवी शासन यद सचते तद अकीर्तम आचरित कविना वो कार्यक्रम है भी नहीं सारी वैसे तो तो ऐसे जब वाक्य आएंगे तो वहां दो दो कर्मों का ध्यान रखना है चलिए अनुवाद बनाते हैं अब तो वह लिखेगा स वह पढ़ेगा स पढ़िष्य वह हसेगा स हसीष्यति जैसे वो चलता था ना पहले वो कौन बनेगा करुणपति है देखा था नहीं तो पहले प्रश्न कैसे आते हैं सरल सरल थोड़ा सा आगे बढ़े उत्साह बड़े व्यक्ति का तो यहां भी पहले सामान्य से वाक्य बिल्कुल जिनको कई बार बना चुके हैं हम लोग फिर थोड़ा कठिन करेंगे तो वह हंसेगा स हसी वह ऊपर जाएगा तो सा अब ऊपर की क्या है हुँ? नहीं ऊपर जाएगा तो ये इसलिए भाग्य लिखा है ये कि यहां हम रोध धातु का प्रयोग कर सके तो सब रोध धातु का क्या बनेगा रोक्षती स आरोक्षति यू भी कह सकते हैं स आरोक्षति बोलेंगे तो भूभोगों से रेफ को यकार हो के हट जाएगा वो लोप हो जाएगा स के आगे और सरो क्षति बोलेंगे तो ए तूत्र है ही उससे सूखा ही लोभ हो जाएगा और वो यूं भी कह सकते हैं कि ऊपरी या ऊर्ध्वम तब यहाँ बोलेंगे गमित क्षति फिर फिर रूह का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि रूह में जो आरोहण अर्थ है वो तो हमने ऊपरी या ऊर्ध्वम शब्द से ले लिया फिर तो गमन मात्र ही तो रह गया बोलना और अब वह नीचे आएगा तो इसका तात्पर्य यह है कि यहां जो इनकी शैली है वाक्य देने की दोनों ये ये रोध धातु का प्रयोग नहीं करवा रहे हैं यहां क्योंकि नीचे आएगा जब शब्द बोला जा रहा है तो ऊपर जाएगा तो यहां ऊपर नीचे शब्दों की जो अलग से पीछे दे दिया, दे दिया था ना तो उसी का प्रो होगा तो नीचे आएगा को अधा, तो स, सोधा अब ऐसे हाँ हो जाएगा सोधा आगमिष्यति वह नीचे आएगा रमेश रक्षा करेगा रमेशो रक्षिष्य बना लिए अनुवाद ये अब अब लिखे जा रहे हैं तो फिर इतनी इतनी करक्षण क्यों आ रही है इसमें तो रक्ष धातु आ गई ना पीछे जब तक धातु नहीं आएगी तब तक हम कह सकते हैं रक्षा कोई बात नहीं लेकिन धातु का पता लग चुका है आप इतना लंबा बनाएंगे फिर? देवेंद्र बोलेगा, तो देवेंद्रो वक्षति यहां जो जिसका प्रयोग करवाना चाह रहे हैं उसको करना है वधिशति वे नहीं है लेकिन हमें वच धातु भी सिखा रहे हैं ये गुरु वस नहीं ब्रू ब्रू धातु भी सिखा रहे हैं तो ब्रवीति ब्रुता ये तो इसलिए नहीं लगा पाएंगे यहाँ क्योंकि लिरट लकार है तो ब्रू धातु का लिरट लकार में बनेगा हाँ तो, तो।, बने तो।, तो वह का भी बन जाएगा वह का भी वक्षति ही बनेगा वो तो प्रसंग देखना होता है फिर लेकिन ब्रू का भी वचादेश होता है इन्होंने इसमें लिट लकार के रूपों में जो सैंपल दिए हैं इसमें ब्रू नहीं है शायद है हा ब्रू नहीं है जबकि ब्रू ऊपर दिए इन्होंने तो इसका देना चाहिए कि नहीं तो ब्रू का भी वक्षति ही बनेगा क्योंकि वक्षति वहां जो वच आदेश हो गया तो चौकू लग करके चाको का हो गया इधर वह में हो और सड़ू का सी लग का हो गया तो दोनों एक ही कंडीशन पहुंच गई वहां चोकू लगा था और वहां दो सूत्र लगे पहले हा को ढा वह के और ढा को फिर का तो होगी दोनों एक सी अब वक्षति के दो अर्थ हो जाएंगे इस तरह से वह कोई सामान होगा ले जाएगा बोलेगा हम्म कहां तक हो गया सातवा आठवा वाक्य वह पकाएगा स पक्ष्यति हम्म तू गिरेगा तो पतश्यती ये सेट है ना ये सेट है पतिष्यसी तम पतिष्यसी नमस्कार करेगा अब ये नम धातु अनिट है अब नमिश्यसी मत बोल देना हम तू देखेगा तो तुम द्रक्षसी देखने में कई धातु आएंगे आगे ईक्ष और आएगी एक तो एक बन जाएगा वहां यहां दृश्य प्रयोग कर रहे हैं तो द्रक्षसी द्र द्र होगा अमागम होकर के अमागम होकर के श्री दिशो झल्ले तो मित्व द्रक्ष्यसी तू बैठेगा तो दोनों को दे दिया है कोष्ठक में दोनों का प्रयोग कर सकते हैं तुम अथवा स्थासी ये भी भीठ है सदिश्यसी मत बोलना सत्यसी तू जल पिएगा त्व जलम पास्यसी तू फूल सूगेगा त्व पुष्पम घ्रास्यसी क्षति है किसका बनेगा। किसका चौदह चौदह वाक्य का नहीं जो रूप है वो हाँ बनता, बनता है ग्रह धातु से बनता है ग्रहण करना चाहता है जिघ्रिक्षति तो तो ग्रह से बनेगा ग्रहि कर लेंगे सन को कित करने से सन को कित कैसे करेंगे सन को सन जो कित करते हैं ना, सन तो सन को कि करने का प्रकरण यहीं से प्रारंभ हो जाता है जहाँ ये सूत्र आए हैं दूसरे पाद में बहुते आगे रुदेद्रही स्वी प्रछ और ऊपर से झलादि झल के मृत्यारी नहीं उसकी तो नहीं तो आकी तो आ रही है वो तो ठीक है यहाँ तो सन अलग से बोल दिया ना उसे क्या मतलब कित करने का ऊपर वो है से कित के है। तो कित तो हो गया ग्रह धातु से उत्तर सन को कित हो गया गुण यहाँ कैसे ग्रह, ग्रह को ग्रह में करना गुण जरा करो करो ऑलरेडी कहां है इसमें ग्रह कहा ग्रह कर मुझे क्या पता आपने का गुण रुक गया <laughs> संप्रसारण हो गया आके धोने से ग्रह का ग्री।, ग्री, हो हो ग्री चलो आगे तो तुम पुष्प घ्रास्यसी तू ईश्वर को स्मरण करेगा तव ईश्वर स्मरिष्यसी यहाँ रिधन हो सियडागम हो जाएगा तू राज्य जीतेगा तम राज्यम जी मैं धन नहीं चुराऊंगा अहम धनम न चोरियमी ये चुरादिगण की होगी मैं सोचूंगा अहम् चिंत्यामी मैं कथा कहूंगा अहम् कथाम कथयी मैं खाना खाऊंगा अहम् भोजनम भक्षयिष्यामि। मैं धन चाहूंगा अहम् धनम एशिष्यामी धातु वही है जिसका इच्छा रूप बनता है अलर्ट में मैं फूल छूंगा अहम पुष्पीमी और मैं प्रश्न पूछूंगा अहम प्रश्नम प्रक्ष्यामी मैं यहां रहूंगा अहमत्र अत्र अब वस्त धातु आती है रहने अर्थ में तो अनिट होने से वत्स्यामि वत्स्यामि मैं यहां रहूंगा नहीं कह देना धातु से अब दिया इन्होंने द्विकर्मक का वैसे द्विकर्मक धातु इनमें पीछे भी आ चुकी हैं कोई जैसे इसको हम नहीं पीछे तो नहीं आई है इसी में हाँ पीछे आ चुकी है प्रश्न पूछूंगा वाली आ गई है लेकिन उसमें दूसरा कर्म बोला नहीं गया है जैसे कोई कहे कि मैं प्रश्न पूछूंगा उससे कभी किससे पूछोगे तो मैं अध्यापक से प्रश्न पूछूंगा अब आ गया जाइए दूसरा कर्म अहम अध्यापकम प्रश्नम दोनों हो गए कर्म प्रक्षा में नहीं कहेंगे पंचमी तो दूसरा कर्म होना चाहिए द्विकर्मक का अर्थ ये नहीं होता है कि हर वाक्य में द्विकर्मक दोनों कर्म ही होंगे ये तो वक्ता के ऊपर है कितनी बात कहना चाह रहा है वो वह राजा से भूमि मांगता है अब यहां यूं भी कह सकता था कि वह भूमि मांगता है तो दूसरा कर्म छिपा रहता तो अब यहाँ जो याच धातु बोलेंगे हम ये द्विकर्मक है इसलिए राजानम और भूमिम राजा नाम तो अभी नहीं आया है राजन शब्द नृपम स नृपम भूमिम याचते आत्मनिपद में आती है वह चावलों से भात पकाएगा तो स अब यहाँ यहाँ इसको द्विकर्मक मत बना लेना द्विकर्मक वैसे पक्ष का हाँ है तो द्वियाच उसमें कार्य काम तो नहीं है ये इन्होंने दिया है वैसे तो यहाँ द्वि में फिर चावल कर्म और भात भी कर्म हो जाएगा तो स तंडुलान क्योंकि चावल को तंडुल बोलेंगे स तंडुलान द्वितीय का बवोचन और भात का आता है भक्त शब्द एक तो स तंडुलान भक्तम पक्षति वह पुत्र से प्रश्न पूछेगा स पुत्र प्रश्नम प्रक्ष्यति वह शिष्य को सत्य बताएगा स शिष्य सत्यम व अब यहाँ शिष्य भी कर्म हो गया और सत्य भी कर्म हो गया लेकिन यहाँ वध का प्रयोग करें या ब्रू का भी कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन उन्होंने वध दे दिया है वैसे इनको यहां पर ब्रू लिखना चाहिए था क्योंकि द्विकर्मकों में ये ब्रू को पढ़ रहे हैं तो स बनेगा वक्षति क्योंकि ब्रु को बचादेश हो जाएगा रमेश दुर्जन से सौ रुपये जीतेगा रमेशो अब यहां जी धातु का प्रयोग करेंगे और जी को इन्होंने दिया है द्विकर्मक में तो एक तो सौ रुपये ये कर्म हो गया और दूसरा दुर्जन भी कर्म हो गया तो स दुर्जनम शतम जेश शतम, शतम रुपये काणी भी कह सकते हैं साथ में लेकिन अकेले शतम् बोलेंगे तब भी सौ रुपये अर्थ निकलेगा उसका दिनेश नगर में बकरी को लाएगा दिनेशो अब यहां पर लाएगा में हम जो धातुए प्रयोग करेंगे स्मरणीय प्रापणे है हरी है ऐसे ही कृष्ण धातु भी है लाने अर्थ में वह धातु है तो इनमें सब में ही सबके ही दो कर्म बन जाते हैं तो नगर भी कर्म बन जाएगा और बकरी भी कर्म बन जाएगा तो दिनेशो नगरम अजाम है नगरम अजाम नेश्यति और हरी का करेंगे तो हरिष्यति और कृष का प्रयोग करेंगे तो ये अनिट है तो कर् होगा और वह धातु का वक्षति किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें इन्होंने जो ऊपर वाक के वाक्य दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं इनको साथ साथ देखते चलो जो उदाहरण वाक्य दिए हैं कोई क्योंकि इनके अतिरिक्त भी कोई वाक्य और आ जाता है जिसमें अभ्यास से पता लग जाता है हमें तो जैसे वह पड़ेगा तो हो गया सटिश्य समय विसग नहीं होंगे ध्यान रखना अपनी संधियों के नियम को और तू जाएगा तुम गमिष्य से हो गया अहम आगमिष्यामी सद्रक्षति इसमें शुद्धि कोई हो भी हटा लेना अपने और अजाम दुग्धम दुग्धी तो दुग्ध और अजा दोनों कर्म हो गए दो धातु के साथ में ऐसी राजा से क्षमा मांगता है तो नृपम क्षमा याचती चावलों से भात पकाता है तंडुलान ओदनम पचती और राजा दुर्जन पर ₹100 रुपये दंड लगाता है तो ₹100 और दुर्जन ये दोनों हो गए कर्म तो नृपो दुर्जनम शतम् दंडयती घर में बकरी को रोकता है गृहम अज्याम रुणध्य गुरु से धर्म पूछता है तो यहाँ पृछ धातु जो है पृछ ये भी द्विकर्मक है तो उपाध्याय धर्मम पृछती लता से फूलों को चुनता है ची धातु ये भी द्विकर्मक तो लताम पुष्पाणि चिन्होती पुत्र को धर्म बताता है अब देखो यहाँ दिया ना उन्हें प्रवृति इन्होने कोष्ठक में ले दिया बध धातु का प्रयोग करना तो ये कोष्ठक में वहा बना लो ब्रू को और तो पुत्रम धर्मम प्रवृति या शास्त्री राम से सौरूपये जीतता है तो राम भी कर्म और सौरपये भी रामम शतम समुद्र से अमृत को मथता है सागरम सुधाम मतनाति इसमें अनुवाद के वाक्यों में जिसमें सुधा कहीं आया नहीं हम्म जबकि इनकी शैली ये है कि जो ये नए शब्द देते हैं किसी अभ्यास में ये पच्चीस शब्दों में तो प्रत्येक का अनुवाद में प्रयोग अवश्य आता है एक वाक्य इनको ऐसा बनाना चाहिए था जिसमें अमृत शब्द भी आ रहा हो है कोई इसमें कोई नहीं था नहीं। तो रह गया बनने से तो सागरम सुधाम मथ नाती राम के स्वर पर चुराता है रामम शतम मुष नाती तो फिर यहां जो वाक्य था सत्रह कि मैं धन नहीं चुराऊंगा वैसे तो चुर धातु पीछे आ चुकी है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और मुष धातु का भी प्रयोग करेंगे तो मुष का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा है हाँ मुष धातु सेठ मानी जाएगी या अनिट मानी जाएगी मुस धातु है ना गण की तो उसमें धातु पाठ में देखो मुश्ते मिल गई मुश्ते हाँ गण की है गण की है और वहां देखो क्या लिखा नहीं। है नहीं। अंत में लिखा होता है कॉलम के अंत में अंत में क्या लिखा है हाँ तो अब इसमें अनिट का, का निर्णय कौन करेगा इन, वाक, इन इस वाक्य में कौन सा शब्द तो उदाहरते है इसलिए से सेठ है तो मोशिष्य बनेगा मोशिष मोश्यती नहीं देधे। देधे। तक हो गया तो ये वाक्य में बन जाएगा ऐसे ऐसे ही ऊपर सोलह वाक्य था उदाहरण वाक्यों में बकरी को गांव में ले जाता है तो जाम गरमम नयति हरअति कर्षति बहती इस तरह से बनेंगे अशुद्ध शुद्ध वाक्यों में है तिष्ठिष्यसी दे दिया है धोखे से कोई न बना दे तिष्ठादेशों की चार लकारों में ही होगा ये अशुद्ध शुद्ध, शुद्ध वाक्य को हम दो प्रकार से बदल सकते हैं या तो हम क्रिया को बदले या कारक को बदले लेकिन यहा क्योंकि क्रिया देही अशुद्ध दी है इन्होंने उसका रूप बनता ही नहीं तो एक ही प्रकार से बदला जाएगा यह तो क्योंकि तुमको अगर बदल देंगे तो तिष्ठि शीत रूप बनता ही नहीं कहीं भी लेकिन कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जहां हम दो प्रकार से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं शुद्ध करने के लिए जैसे अगला वाक्य है नृपात वसुधाम या यहां भी एक ही प्रकार से बनेगा याचते ये ये एक एक तरह के ही है ये। नगरे अजाम नगरम अजाम निश्चती। निश्चती। अगर अच्छी कोई ऐसी होती जो नहीं होती जो नहीं ले जाने अर्थ में तब बन जाता ले जाने अर्थ में जी। जैसे कोई वाक्य तो, बोलो जैसे ही है है को मांगता है। तो यहां पर तो पर यदि यदि याच धातु हुई है। भी ऐसा नहीं नहीं होता तो मगनी अर्थ में कोई धातु और आए तब है यदि मतलब कोई है धातु तो ये रूप शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अर्थ तो वही आ रहा है ना तो अर्थ आने से नियम के अनुसार होना तो द्विकर्म के ही चाहिए फिर लेकिन प्रयोग के ऊपर निर्भर है कहीं साहित्य में ऐसे प्रयोग मिलते हो क्योंकि जो कारिका है उसमें दुहिया चिरुधि प्रति भिक्षि उसमें अर्थ शब्द नहीं पड़ा हुआ है इन्होंने अर्थ शब्द उसमें नहीं पड़ा हुआ है कि इन धातुओं की अर्थ वाली अन्य धातु भी हो ऐसा करके और पूरा परिगणन भी नहीं आता है उसमें देखा जाए तो जैसे इन्होंने जो बढ़ाई है इसमें ये नी है हरी है कृष है वह है वो उस कार्यिका में नहीं है अच्छा, नहीं जी। कि संख्या कितनी दी है इन्होंने इनकी तीन और तीन छह तीन नौ दस और छह सोलह धातुएं हैं कहीं कहीं लोग बारह धातु गाते हैं तो प्रयोग से पता लग जाता है साहित्य में जो प्रयोग आते रहते हैं उनसे लेकिन यहाँ जितना आता जा रहा है उसके हिसाब से हम देखते जाएंगे तो ठीक है ये सातवां अभ्यास हो गया आज इसको ही समाप्त करते हैं कल को आठ व्यास्ती ओ